संवेदना संवेदना की की पंख, की, की, एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है देवी नागरानी की कहानी ऐसा भी होता है कहाँ गई होगी वाह? यूँ तो पहले कभी नहीं हुआ कि वह निर्धारित समय पर घर न लौटी हो अगर कभी कोई कारण बन भी जाता तो वह फोन जरूर कर देती है मेरी चिंता की उसे चिंता है बहुत है लेकिन आज उसकी चिंता की बेचैनी मुझे यूं घेरे हुए है कि मेरे पांव ना घर के भीतर टीक रहे हैं और ना घर के बाहर कदम रख पाने में सफल हो रहे हैं। कहाँ जाऊ किससे पूछूं? जब, जब कुछ न सोचा तो फोन किया पूछने के, के पहले प्रयास, प्रयास में असफलता मिली तुछ क्योंकि उस वक्त कोई फोन ही नहीं उठा रहा था निरंतर घंटिया बजती रही ऐसे जैसे घर में बहरू का निवास हो जी हाँ मेरी के घर की बात कर रही हूँ अब तो कई घंटे हो गए हैं। रात आठ बजे तक लौट आती है अब दस बज रहे हैं बस उस मौन सी घड़ी की ओर देखती हूं, तकती हुई घूरती हुई पर उसे भी क्या पता कि जीवन एहसासों का नाम है एहसास क्या होता है छटपटाहट क्या होती है इंतजार क्या होता है इन सभी भावनाओं से ना वाकिफ और अचानक दिल की धड़कन तेज हो गई फोन की घंटी ही बज रही थी हड़बड़ाहट में उठाने की कोशिश में बंद करने का बटन दब गया और बेचारा फोन अपनी समूची आवाज समेट कर चुप हो गया मैंने अपना माथा पीट लिया आवाज तो सुन लेती पूछ तो लेती कहाँ हो क्यों अभी तक नहीं लौट पाई हो? मैंने अपनी सोच को ब्रेक दिया लंबी सांस ली, पानी का एक गिलास और फिर एक और पी लिया शांत होने के प्रयास में पलंग पर बैठ गई और फोन को टटोल कर देखा कोई अनजान नंबर था उसका नहीं जिसका इंतजार था बिना सोचे समझे मैंने वही नंबर दबा दिया घंटी बजी, बजती रही और, और फिर बंद हो गई। अब मेरा डर मुझे सहन जाने में सहकार दे रहा था। मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे थे एक सिहरन बिजली की तरह भीतर फैलने लगी। मैंने बटन फिर दबाया घंटी बजी। किसी ने उठाया और फिर रख दिया अब मेरी परेशानी का और बढ़ जाना जायज था रात का वक्त बेसब्री से उसका इंतजार और बातचीत का सिलसिला बंद जैसे हर तरफ कर्फ्यू लगा हो। आखिर फोन की घंटी बजी, एक दो तीन बार मैंने बहुत ही सावधानी से उसे, उसे उठाया बस कान के पास लाई ही थी की एक करकश आवाज कानों से टकराई परेशान मत करो आज वह घर लौटने वाली नहीं अभी एक घंटे में उसकी शादी हो रही है डिस्टर्ब मत करना बेरहमी से कहते हुए फोन काट दिया और मैं बेहोशी की हालत में बड़बड़ाई कपकपाई और वहीं पलंग पर औंधे मुंह गिर पड़ी कौन है ये किसकी आवाज है ये क्या चाहता है वह क्यों गुमराह कर रहा है मुझे मेरी सोच को और उसके साथ उसको भी जो मेरी सांसों की धड़कन है वही तो मेरे जिगर का टुकड़ा है उसके बिना मेरा जीवन सुना है अधूरा अपूर्ण वह मेरे जिंदा होने का सबब है और उसी सबब के साथ बेसब यह क्या कुछ हो रहा है जिसकी कल्पना मात्र से मेरे बदन में डर जहर बनकर फैलता जा रहा है ऐसा तो होना ही है जरूर होगा वह मेरा खून है मेरे वंश की आखरी निशानी जिसे मैंने सीने से लगाकर पाला बड़ा किया और उसे छत्र छाया देते देते मैं खुद एक हरा शजर बन गई। पुराने सड़े गले सब पत्ते झड़ गए और प्रकृति के हर झोंकी की आंच से बचाकर मैंने जिसे अपने आंचल की छाव दी वही उर्मिला के रूप में एक नया कोपल उग आया बारह महीने से बाईस साल तक का अरसा कोई कम लंबा तो नहीं होता अचानक दरबान खबर लाया था बुरी हाँ बहुत बुरी खबर मेरे अभय और सविता के अंत की और उनकी आखिरी निशानी उर्मिला को लाकर गोदी में डाल दिया ग्यारह महीने की ही तो थी वह रेशम की गुड़िया जिसके मुलायम छुआव से मन में ठंडक फैल जाती जिसके गाल अपने गाल से सहलाने से खून में संचार बढ़ता एक ताज की नसों में बहने लगती उसकी किलकारी सांसों को महका देती, जीवन, जीवन लगता, मेरी रातें दिनों में बदल क्या सोना क्या खाना क्या हंसना क्या रोना सब उसके साथ ही होता था हाँ उर्मी के साथ वह धूप मैं साया, वह उठे तो मैं उठू वह जागे तो मैं जागी वह सोए तो मैं एक चित, एक मन से मैं समर्पित हो गई उस मासूम जान पर और वह मेरी जीने का सबब बन गई। वह दिवाली का मनहूस दिन ही तो था जो कुछ घंटे पहले उर्मी को गोद में लिए घर से निकले थे पाँव छूते हुए अभय और सविता ने कहा था माँ मा, दो घंटे में लौट आते हैं आते ही दिवाली की पूजा करेंगे मिठाई लेकर कुछ दोस्तों से मिल आते हैं और जाने वाले न लौटने के लिए चले गए लौट आई मेरे दिल की धड़कन उर्मी के रूप में शायद इसीलिए इसीलिए मैं जिंदा हुआ घंटी फिर बचे अतीत से वर्तमान में आते ही मेरी बेबसी मेरे साथ छटपटाने लगी अब क्या करूं? फोन उठाऊं या ना उठाऊं? ना उठाऊं तो कैसे पता चलेगा कि मेरी बालिक बच्ची है कहाँ और कैसी है फोन उठाते ही रख दिया जैसे हजार बिच्छुओं का डंक एक साथ लगा हो। मैं थोड़ी देर में उसके साथ आपसे आशीर्वाद लेने आ रहा हूँ बस इतना ही सुन पाई कौन है यहाँ किसकी आवाज है जिसमें गैरत के साथ साथ अपनापन भी है पर वह कहा है जिसकी आवाज सुनने को मेरे कान तरस रहे हैं जिसे देखने के लिए मेरी आखे बेचैनियों के सहरा में भटक रही है अचानक फोन की घंटी फिर बजी उठाते ही सभ्यता के दायरे से बाहर आकर मैं उबल पड़ी तुम कौन हो और क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो मेरी बात मेरी पोती से करा दो। प्लीज प्लीज मेरी बात मेरी पोती से करा दो। अभी तो वह गृह प्रवेश करके अपने सास ससुर का आशीर्वाद ले रही है मैं बस अभी उसके साथ आपके पास आ रहा हूँ फिर आप जितनी चाहे उससे बातें कर ले पर तुम हो कौन, कौन? आपका, आपका जमाई आपकी पोती, पोती का पति पति मैं विस्मित अति आश्चर्यजनक रूप से ठगी हुई खड़ी रही रिसीवर भी मेरे भी हाथों से छूटते छूटते बचा पर लाइन कट गई। उसी, उसी समय दरवाजे पर दस्तक ने मुझे दहला दिया डरी सी सहमे सहमे से मैंने कुंडी खोली सामने सजी धजी मांग में सिंदूर सजाए लाल साड़ी में उर्मी खड़ी थी और उसके बगल में दुल्हा अपना चेहरा सर पर सजे मुकुट की लड़ियों में छुपाने में कामयाब रहा मैं सक्ते में थी मन जोरों से मंथन का कार्य करता रहा अब डर के साथ गुस्सा भी मन में घुस आया था उर्मे बालिग हुई है तो क्या हुआ, हुआ? मुझे, मुझे बताए बिना किसी ऐरे गैरे के साथ ब्याह कर लिया और अब आकर सामने खड़ी हो गई है मुझे अभी तक यह सब कांड ही लग रहा था भयंकर कांड उर्मे भी पथराई सी खड़ी थी मेरे सामने उसकी मुस्कुराहट जो उसका श्रृंगार है जाने कहा गायब हुई है कहना तो नहीं चाहता सोचना भी नहीं चाहती कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अनचाहा हुआ हुआ है उर्मी है है जिसमें जकड़ी हुई इसीलिए तो मुस्कराहट पर भी कर्फ्यू लगा हुआ है। जितना मैं सुलझे हुए विचारों से हर पहलू पर रोशनी डालती उतनी ही मैं उलझनों में धसती जाती कभी भावहीन मूर्ति उर्मी की ओर देखूं जो अपने पति के साथ ऐसे खड़ी है जैसे मैं उनका स्वागत करने की तैयारी में खड़ी हुई हूँ न शोर न गुल न बैंड न बाजा बस फूल फूलों की माला लाल दमक साड़ी और रेशभूषा से प्रतीत होता है कि दोनों नवविवाहित विवाहित दंपत्ति है बस और कुछ नहीं था न शहनाई न मंडप न फेरे न मेहमानों की हलचल न खाना न पीना ऐसा कुछ भी नहीं जिससे लगे कि यह शादी हुई है और मैं उसकी दादी अपरिचित सी खड़ी देख रही हूँ उन्हें घर की दहलीज के उस पार और मैं सोचों में डूबी इस पार सदा सुहागन का आशीर्वाद दीजिए दादी अचानक सोच के सभी बंधन टूटे मैंने उर्मी की ओर देखा जो मिली जुली भावनाओं से मेरी ओर देखे जा रही थी। मैंने बिना सब कुछ नजर करते हुए लगभग गरजती आवाज में उस अनजान दुल्हे की ओर मुखातिब होते हुए कहा क्या अपना चेहरा दिखाने के लिए तुम्हें मुंह दिखाई देनी पड़ेगी मेरा हक तो बनता है वा फुस फुस अभी माहौल पर हावी रही। अब दुल्हे के शरीर में हरकत हुई वह धीरे धीरे पूरी तरह झुका, जैसे उसके हाथ पाओ को स्पर्श कर पाए जाने क्या था उस स्पर्श में कि मेरे हाथ खुद ब खुद उसके माथे पर चले गए और मुंह से निकला सदा खुश रहो और मैं मुक्त भाव से फूलों के नकाब के पीछे से अपनी उर्मी के दूल्हे की एक झलक देखने से खुद को रोक न पाई जैसे ही वह पांव छूकर सर ऊपर उठाने को हुआ मैंने उसके मुकुट से लटकती फूलों और मोतियों की लड़ियों को हटाया तो एक सलोनी मुस्कराहट से सामना हुआ देखा सामने सुंदर नैन नक्श चमकती आंखें, मन मोहिनी मुस्कान लिए दोनों हाथ जोड़े खड़ा था सुजान मैंने खुद को संभालते हुए दोनों को गले लगाया आरती टीका करके उन्हें घर में प्रवेश कराया अब मन में डर का सिहरन का कोहरा छट गया अपने पन की रोशनी में गैरत का अंधेरा गुम हो गया मन के सारे भ्रम चक्कर हो गए मनमोहन मुस्कान का मालिक सुजान मेरी बहू सविता का छोटा भाई आज मेरी उर्मी के पति के रूप में सामने था मैं रसोई घर की ओर भागी जहाँ से मुँह मीठा कराने के लिए और कुछ न पाकर शक्कर का डिब्बा ले आई बारी बारी दोनों को चुटकी भर खिलाई और पानी पिलाया घर में सादगी से शुभ प्रवेश तो हुआ पर मन में एक अनसुलझी गुत्थी मुझे बेकरार कर रही थी दादी आप बैठे ज्यादा परेशान न लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी फोन उठाया और लगाया उर्मी की नानी को बधाई हो दादी जी उधर से पहल हुई आपको भी नानी जी पर यूं लुका छिपी में ये सब क्यों और कैसे आप सब जानने को आतुर हैं हमें इसका एहसास है आपको तो पता ही होगा जब नातिन अपने मामा से शादी करती है तो चोरी छुपे सिर्फ लड़के के परिवार में ही की जाती है अगर आज सविता होती तो वह भी शामिल नहीं होती हम अभी आपके पास पाँच सात मिनट में पहुंच रहे हैं और फोन कट गया उर्मी के नाना नानी आ रहे हैं यानी मेरे संबंधी संबंधी तो वे थे ही अब रिश्ता और मुकम्मल हुआ है और मेरी हर चिंता का समाधान सहजता से सजता गया उसी वक्त दरवाजे पर फिर दस्तक हुई रसोई से बाहर निकलते ही देखा उर्मी ने दरवाजा खोलने की पहल की थी और अब अपनी नानी सुजान की माँ को सास का दर्जा देते हुए पाँव छू हु रही थी फिजा में खुशियाँ और और नाश्ते के साथ बातें होती रहीं। कुछ कही जा रही थी कुछ सुनी जा रही थी पर सबकी सब सुखद और खुशनुमा थी बातों के बीच कई अनजानी बातों से पर्दा उठा कि उस रात उर्मी और सुजान ने संपूर्ण धार्मिक रीति रस्मों से मंदिर में अपने माता पिता के सामने शादी की और वे दादी को सरप्राइज देना चाहते थे हकीकत में दादी को यह पता तो था कि आंध्र प्रदेश में कुछ खास परिवारों में यह प्रथा थी कि बहन की लड़की का ब्याह रहस्यमय ढंग से मामा के साथ करवा लिया जाता और तत्पश्चात माँ और बेटी समधन बन जाती भाई बहन का जमाई बन जाता है और लड़की नानी, नानी की बहू दादी आज सविता की जगह खड़ी सभी रिश्ते स्वीकार करके बहू की याद में रो पड़ी पर इसमें एक खुशी भी पोषिदा थी कि उसे उर्मी के लिए उसका मामा पति के रूप में एक वरदान स्वरूप मिला एक रक्षक एक कवच पंच कर पर फोन पर वे शब्द परेशान मत करो एक घंटे में उसकी शादी हो रही है अब एक सुखद यादगार बन गई। दादी हम सभी ने तय किया कि यह शादी रहस्यमय ढंग से संपूर्ण करके हम आपके पास आशीर्वाद लेने आये हमें पता है कि आप उर्मी को खुद से जुदा करके हमारे घर की बहू बनाने के लिए राजी नहीं होंगी कहते हुए उर्मी की नानी ने उठकर दादी को गले लगाया और उनके आंसू पूछे सभी का दर्द साझा था सभी की खुशियाँ साझी थी आंखों में एक मंजर तैर आया बारह महीने की नन्ही उर्मी और बाईस साल की नौजवान उर्मी अपनी ही नानी की बहू बनी अपनी माँ की इच्छा पूरी की और अब भाव भीनी सी दादी के चरणों की ओर झुकी तो दादी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया कल रात और आज सुबह तक के बीच का वह सिहरता समय अब खुशियों की फुहार में बदल गया आज दादी ने महसूस किया कि दो पीढ़ियों को पाटने वाला प्यार ऐसा भी होता है अभी आप सुन रहे थे देवी नागरानी की कहानी ऐसा भी होता है वाचक स्वर भारती परिमल